नमस्कार आप संडा रेडियो वन जीरो सेवन पॉइंट एट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एच के चौहान सर जो मीडिया पर्सनालिटी है और मुंबई देहरादून और दिल्ली ऐसे अलग अलग जगह पे उन्होंने अपना काम किया है और कर रहे हैं और आज सौभाग्य से उनका जो है भाग्य खुल गया है और ब्रह्मा कुमारी विशाल जो यूनिवर्सिटी है आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी यहाँ पर हर साल मीडिया वालों के लिए एक सुंदर कॉन्फ्रेंस होता है एक वैल्यू बेस्ड कॉन्फ्रेंस होता है ऐसे नहीं कि भाई कॉन्फ्रेंस हुआ तो हम लोग कुछ आ, मसालेदार चीज़ें यहाँ पर परोसी जाती हैं बिल्कुल यहाँ पर यूनिक एक चीज़ होती है कि भाई हर व्यक्ति काम करता है और उसका सम्मान होना बहुत ज़रूरी है लेकिन उस सम्मान के साथ साथ में ह्यूमन वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आज के समय में किसी भी क्षेत्र में हो वम ह्यूमन वैल्यूज़ की कमी देखी जा रही है गिरावट देखी जा रही है आप देखिए किसी भी व्यक्ति को अब पॉलिटिक्स में भी देखिए या फिर आम लोगों के भी बोलचाल में जो है कहीं कही ना कहीं सौम्यता सभ्यता की कमी देखी जा रही है छोटी सी छोटी सी बात होने पर भी ऐसा लगता है कि भाई उनके अनुरूप नहीं हुआ तो जिससे वो गलती या जिसने भी वो एक्शन किया है उसके ऊपर ऐसा लगता है कि पूरा जो है वो बरस जाता है तो ऐसे सिचुएशन को आपने भी फेस किया होगा बहुत सारे लोग ऐसे कभी कभी ये चीज़ें हम लोग अध्यात्म क्षेत्र में भी अच्छा काम करने वालों के साथ भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो इसीलिए इंसानियत के तौर पे हमें जो है आ, ब्रह्म कुमारी ये जानती हैं कि ह्यूमन वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें हर व्यक्ति भी इम्पॉर्टेंट है अगर व्यक्ति सुधर जाए तो समाज और संसार आराम से सुधर जाएगा तो हम लोग वो चीज़ों के लिए हम सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति बदलें लेकिन ये कभी भी संभव नहीं क्योंकि दूसरों को बदलने का कोई मैकेनिज़्म ने बनाया ही नहीं, नहीं। और हम सभी लोग रॉन्ग चाबी लगा लगा के परेशान खुद भी हो रहे, दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं और सिंपल सा चाबी जो है आप अपने आप को लगाइए कि मैं इंसान हूँ मेरे अंदर वैल्यूज़ हैं मैं क्या शांति से बात करता हूँ मैं क्या प्रेम से बात करता हूँ मैं क्या सबके लिए कामना करता हूँ ये चाबी था और हम दूसरों को पूछ रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों बोला वैसा क्यों बोला ऐसा क्यों, क्यों किया क्या तो, तो रॉन्ग चीज़ें जो है जब भी आप जो है डिज़ाइन करना है तो आपके पास पेंसिल हो आपके दिमाग में विजन हो अगर विजन नहीं है तो पेंसिल कितना भी सुंदर क्यों ना हो कागज कितना भी सुंदर हो डिजाइन बनेगा नहीं तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं ये चौहान जी से मिलकर ज्यादा ही खुश हो गया और अपनी बात बताते हुए मैं उनका <laughs> स्वागत करना चाहूंगा आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है जी, जी, जी, कैसे हैं आप हम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया आज इतने समय के बाद आपसे मिलने को मैं दो तीन बार आया लेकिन आपसे मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ <laughs> और सरप्राइजिंग ये हुई कि यार मैं आज एफ एम और इसमें बात कर रहा हूं तो मेरा एक्सपीरियंस भी पुराना दिल्ली में यही रहा है बिल्कुल बिल्कुल और बेसिकली रहने वाला तो मैं माय बर्थ इज देहरादून से एक सर्कमेर इससे अच्छी कंपनी सारा इंडिया में काम करता है लेकिन समय समय जो कराता है वो हाँ। समय हमारे हाथ में नहीं होता अनुकूल उसके हमको चलना ही पड़ता है दिल्ली में आए हैं डेढ़ दो साल बड़ा स्ट्रगल किया 25-30-40 किलोमीटर की गर्मी के अंदर बिल्कुल, और हम पहाड़ी इलाके के रहने वाले दिल्ली में आके इतनी भीषण गर्मी में दस पंद्रह किलोमीटर डेली साइकिल चलाना एक घर की जरूरतों के लिए सही बात है और उसके बाद एक हमारे लेसन से हमें मौका मिला एनडीटीवी मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो वो स्टार्टिंग में था जी जी जी तो उसमें हमने काम किया काम करते थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ही सीखा सर एबीसीडी से सीखना पड़ता है सही बात है फिर एक कितने लंबे पे सत्रह अट्ठारह उन्नीस साल हमने ऑल ओवर इंडिया घुमाया टेरिस्टो के बीच में भी कई बार जाने का मौका मिला <laughs> ऐसी सी जगह बड़ा रिस्कवर था मतलब बहुत जगह किया तो उसके बाद देखिए छोटी सी पोस्टें करते हैं ब्रॉडकास्ट इंजीनियर है जो वहाँ पे काम किया साढ़े उन्नीस साल हमने काम किया फिर ये थोड़ा सा अपलूसी होता वो हम राजपूतों में नहीं है क्योंकि मैं रहने वाला राजपूत जो राजस्थान से है उसके बाद देहरादून उसके बाद दिल्ली में स्ट्रगल कर रहा है तो ये नहीं था तो फिर वो जॉब चेंज ओवर करना पड़ा जो जिया न्यूज में कंपनी सेक्रेटरी काम किया उसमें एक नया चीज़ सीखने को मिला बड़ा मजा आया नया नया पहल उसमें भी एक साल काम करने के बाद मतलब सीखा क्योंकि वो चीज हम नहीं हमने अपना रास्ता बदल दिया <laughs> रास्ता बदल के थोड़ा टाइम स्ट्रगल किया उसके बाद परमात्मा ने हमको हमारे किसी परिचित से एफ एम रेडियो नई दिल्ली बारा खम्बा पे जाने का मौका मिला वहां पे हमने ट्रांसमिशन इंजीनियर काम किया नए नए जो उन सबके साथ मतलब ऐसा एक था जबकि जॉब तो ये नहीं कहता कि यार मैं तुमको सब कुछ बनाकर दे दूंगा मैं रास्ता दिखाऊंगा बस तुम चलते चलते अपना तुम जीवन बनाओ चलते चलते अपना जीवन बनाओ स्ट्रगल तो लाइफ में और स्ट्रगल एक्सपीरियंस इज मैन पर आप संघर्ष जितना करोगे उतना आप मतलब शक्तिशाली शक्ति और, वो और गया गया। सुंदर बन, बन जाओगे बिल्कुल तो, बिल्कुल तो वो सब करने के बाद वो भी एक डेढ़ साल हमने काम किया और उसके बाद फिर सर ये मैं आपने बात मैं चांस की बात है कि एनडीटीवी में होते होते हमको दिल्ली गवर्नमेंट के अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजार से भी मिलने का मतलब उस टाइम पे अगर बात किया जाए तो एक मोहल्ला सभा उन्होंने शुरू किया था कोई राजनीतिक पार्टी नहीं था बिल्कुल, बिल्कुल। तो बड़े कि ऐसा आथ आथ हम ड्यूटी का दो तीन घंटे बिल्कुल, तो बिल्कुल। और चांस की बात है की उन्होंने दो बर्थे हमको उनके घर पे बनाने का मौका मिला क्यूँकी मैं पंद्रह अगस्त का और सोलह अगस्त का मतलब लोग हैरान होते हैं की यारी एम साहब इतने करीब के क्या अच्छा, कोई बात नहीं बड़ी बात नहीं है वो भी एक तो वो हमने फिर वो स्कूल में में कमेटी कमेटी स्कूल हमने काम किया आपकी क्रांति न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया उस पर हमने काम करने का मौका मिला तो सीखते सीखते सीखते अभी भी हम कह रहे कि हमको सीखना अभी कुछ और बाकी है बिल्कुल बिल्कुल इतना नहीं है कि हम कह रहे कि फुलफिल हो गया क्योंकि परमात्मा ने कहा कि ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप कर्म करते जाओ फल की इच्छा मुझ पर छोड़ दो तो चलिए एच के चौहान जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया अपने लाइफ के बहुत ही चुनिंदा अनुभव जहाँ पर आप फील्ड में काम किया उसके बारे में आपने बताया और देखिए जिज्ञासा अगर सीखने की हो तो आप सीखते जाएंगे और सीखने के लिए पूरी उम्र पड़ी हुई है और सीखते सीखते हमें जो है अपने जीवन को खुशनुमा भी बना के रखना है वो जो कला है शायद हम सीखते सीखते कमाते कमाते भूल जाते हैं जी <laughs> एक छोटी सी बात में उसके बाद ये देखिए हमारे पुलिस के एसीबी सी भी साहब सकल ट्रांसफर कहाँ कोई कैसे मिलाया रहता है क्योंकि धर्मात्मा और इसके के लिए हम कितना भी ज्ञान ए फिजिकली किए लेकिन हमें परमात्मा में आने का मौका उनको दिया है और मैं फिर ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हूँ मेरे को दूसरी बार आने का मौका मिला परमात्मा की मैंने जब भी यहाँ पे दो या चार दिन के टूर से है मुझे लगता था कि मैं और लंबा रहा और लंबा रहूं। लेकिन जी, जी, जी। एक एग्रीमेंट सेटलमेंट होता है उस हिसाब से दूसरी बार भी, भी आया हूँ मैं मुझे बड़ा मन को अच्छा कि हमने क्या पाना है प्रभू के पास तो पहुंच गए ये जो जमीन की लड़ाई हम लड़ रहे वो तो अधूरी है हमने जो प्रमात्मा के लिए ज्ञान लिया है मन की शांति शांति खुशी उसको पाने के लिए जो रास्ता इतना लंबा हमको तय करना पड़ा इसमें बड़ी देरी होगी <laughs> लेकिन फिर भी काफी करीब पहुंच गए और आपसे भी मिलने का मुझे मौका मिला जे जे। बड़े दिल दिल भागवा हो गए बड़े प्रसन्न है ये आज आपसे मिल गए शुक्रिया शुक्रिया जी चमान सर मैं चाहूँगा कि आप जाते जाते जैसे कि मीडिया के क्षेत्र में अगर युवाओं को आगे आना है जी जैसे अभी थोड़ी देर पहले हैं, हम लोग जो है डोगरा साहब से बातचीत हो रही थी जी सर और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताया कि जब उनको मौका मिला लिखने का और वो लिखते लिखते हम लोग जो है एक अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास आती है वैसे डोगरा जी के पास अपॉर्चुनिटी आया कि भाई वो मीडिया के लिए कुछ लिखे तो उन्होंने मीडिया पर्सनालिटी या मीडिया के बच्चों के लिए वर्कशॉप भी किया किताबें भी लिखी मीडिया कैन डू वंडर्स ऐसा तो कहीं ना कहीं हमारी जो अंदर की कला होती है वो लोगों के काम आ जाए तो बड़ा ही खुशनुमा जीवन बन जाता है तो मैं चाहूँगा कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसे चुनिंदा पड़ाव आए होंगे ऐसे जो खुशी देने वाले तो थोड़ा सा वो भी शेयरिंग कीजिए कि किन किन पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात हो गई जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था और आज लोग सोचते हैं कि भाई हम उनसे मिल सकते हैं क्या हाँ बिल्कुल <laughs> आपने खूब कहा देखिए <laughs> मैं ये तो भड़पन तो नहीं मैं कहूँगा कि देखिए एक टाइम जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था हूँ आज भी आज मैं जी, जी। मैं, मैं रहा तो मेरे को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी इंटरव्यू राजदीप सरसाई के साथ बैठने का और मिलने का मौका मिला क्या बात है? दो बार मैं मोदी से मिला हूं और उनसे मैंने एक सवाल किया था कि आप मन की इच्छा क्या है आज मन की बात करते मन की इच्छा तो उन्हें कहा नहीं नहीं हम तो आपके सेवक हैं बस ऐसे कहकर उन्होंने बात गुजार दी है और बड़ा अच्छा लगा ऐसे एक पर्सनैलिटी और अगर हम लोग जैसे हम फिल्में देखते हैं बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है उनसे हमने एनडी के रहते तमाम लोगों से मुलाकात हुई मतलब वो भी हमारे ह्यूमन है लेकिन हम उसको बहुत ऊंचा समझते हैं ऊंचा हाँ, समझते हैं ऊंचा आदमी पद से नहीं होता मन से मन और, से, और, और से, होता है। से होता है क्वालिटी होनी कि चाहिए कि हम आपसे सामने से मिलकर कितने प्रसन्न हुए वो उसकी ऊंचाई नहीं देखनी है उसके कर्भों की ऊंचाई देखनी है और आज हम यहाँ पे आके मेरे को जैसे मन का अच्छा लगा रहा था और मैं छोटे बच्चों को मीडिया लाइन में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है तो जहां भी उनको टेक्निकली फील्ड पर जरूरत पड़ती है कई फील्ड होती है तो उसको मैं हमेशा से काफी सालों से क्योंकि आजकल तो पहले हमारे टाइम पे तो छोटा सा चैनल होता था जी जी जी जी जी जी। आज की डेट में बहुत बड़ा फील्ड है तो उसमें सभी चैनल वालों ने एक फील्ड खोला है ट्रेनिंग के लिए हुँ, हुँ। तो वो ट्रेनिंग भी देते हैं और अपॉइंट भी करते हैं उसमें तो इन चीजों में मैंने कई बच्चों को ऐसे गाइड किया है और वो करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी क्योंकि मैं स्कूल में कमेटी में था तो कुछ बच्चे उभर के आते हैं कि सिंगिंग के लिए बड़ा अच्छा है हुँ, हुँ. डांस के लिए अच्छा है तो उसको लोग हम लोग मैनेजमेंट होने के वजह से उनको अप्रोच करते हैं उनको करते हैं। और वो लोग अभी सिंगिंग कम्पिटिशन जो दो तीन साल पहले हुआ है उसमें हमारे स्कूल के हमारे रास्ते बताए हुए बच्चे स्कूल में टीवी पे सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट आए hmm, क्या बात तो हमें लगा कि यार हमारा हमने जो रास्ता चुना है या सपोर्टिंग लोग वो नकारा नहीं गया बढ़िया रहा है और आगे भी हम ऐसे भविष्य में किसी को भी सिंगिंग कंपटीशन है डांस कंपटीशन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी तरह करने का अगर मौका मिलेगा जितना हमारे से बच हम हमेशा सा उसके साथ रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल एच के एच चौहान सर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि आजकल जैसे मीडिया की बात करें तो मीडिया में बच्चे आने के लिए थोड़ा सा खुशी से तैयार नहीं होते हैं तो इसके लिए क्या कारण हैं और मीडिया में आने के बाद उनको एक अपना स्टेटस बनाने में बड़ा टाइम लगता है सर उसमें एक थोड़ा सा हमारे टाइम पे तो बड़े बड़े डिप्लोमा नहीं होते थे छोटे से में हम लोगों को ज, अंदर एंटर जी, जी, करते, अंदर करते थे और एक्सपीरियंस में, में प्रेफर किया तो हम एक्सपीरियंस करते एक्षपिरेंस करते एक्षपिरेंस एक्षपिरेंस एक्षपिरेंस इस पद तक पहुंचे जी, जी, जी, आज की डेट में तो बहुत सारी सुविधा मार्क्स कम्युनिकेशन लाखों रुपए आदमी खर्च करता है तो बेसिकली उनका एम उसमें एक पॉजिटिव एक्टिविटी ला सामाजिक को दूर करना सामाजिक हाँ, से मैं हाँ, एक कार्य करता हूं हाँ, सोशल एक्टिविटी तो मुझे तो वो भावना है हाँ, मुझे कोई लेना नहीं है मुझे देना है हाँ, ये भावना हमारे अंदर क्योंकि हमारा पुराना एक एक्सपीरियंस रहा है जी। आज के जो बच्चों की जनरेशन जो मार्क्स मीडिया लाखों रुपए करते तो उनका एम एक्चुअली बड़ी सी नौकरी करके बड़ा सा इनकम कमानी हो अपनी क्वालिटी नहीं वो बता रहे हाँ, तो हाँ, मैं उन सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप ट्रेम ट्री डिप्लोमा वगैरह सब लेकिन उसके साथ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूर करते रहिए बिल्कुल समाज में अच्छाई बुराई आप क्या किसी को दे सकते हो सपोर्ट रोलिंग कर सकते हो और क्या खुशी दे सकते हो ताकि उसको तो बेनिफिट हो उसके फैमिली को भी आने वाली पीढ़ी को भी उसको बेनिफिट हो तो ग्राउंड लेवल पर उनको टीच करना पड़ेगा भले ही अलग से सब्जेक्ट देना पड़े बड़ा सा डिप्लोमा एक इम्पोर्टेंट नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरत है प्रैक्टिकल नॉलेज इज दस मीडिया मार्क्स मीडिया खाली फेम हो के टीवी पे छा जाना नहीं होता सही कुछ बहुत सारे इतने सारे रिपोर्टर्स या बहुत सारे एंकर्स या ये आरजे रहे हैं कुछ आरजे का तो वो जब नाम लेते हैं रेडियो पे एकदम कानून अरे रे रे आ गया तो ये होता ना <laughs> तो वही चीज हम चाहते हैं की आपकी एक्टिविटी में ऐसा कुछ ऐसा कुछ आए आप खाली एक कर्मचारी बन के नहीं काम करना है आपको प्रैक्टिकल आपका एक अलग से फेम हो आपके डिपार्टमेंट आपका नाम डिपार्टमेंट से नाम नहीं आपके डिपार्टमेंट को आपके नाम थे यार ये फलाने हमारे डिपार्टमेंट का ऐसा यार है या सिंगर है या रिपोर्टर <laughs> है वॉट इट इज तो आपको ऐसा कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड पे लेना है कमाने के लिए नहीं हाँ। चलिए एचके के चौहान जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने हमारे युवा साथियों को बताया कि क्या आज के समय में हम मीडिया में अपने आप को अच्छा साबित कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं बस इसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेने की ज़रूरत है आप पढ़ाई के साथ साथ अगर असिस्ट करते हैं किसी मीडिया कंपनी में ज्वाइंट करते हैं और फ्री में ही सेवा करें वहाँ पर सीखते जाए करते जाए तो निश्चित तौर पे आपको जो है काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा और उसके बाद आप जो है अपना एक अच्छा जो है आ, मीडिया कर्मी बनके आप लोगों की सेवा कर सकते हैं लोगों के जीवन में खुशियाँ बांट सकते हैं तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ एक बार फिर से एच के जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ शुब हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना अनुभव साझा करने के लिए थैंक यू शुक्रिया चलिए मित्रों आशा करूँगा एच के जी को सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और ढेर सारी शुभ कामनाएं और मंगल कामनाएं आप सभी को अगर आप मीडिया में कुछ करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए ऐसी आशा के साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कर से दूर